मलदे गुलाल मोहे मलदे गुलाल मोहे आई होली मो मो आई हो रे मलदे गुलाल मोहे मलदे गुलाल मोहे आई होली आई रे चुनरी पे रंग सोहे चुनरी पे रंग सोहे आई होली आई रे सात रंग सात सुर आज मिले साथ रे बजने लगी बांसुरी जमने लगी बात रे ओ भीगे भी पवन सारी भीगे फी पवन सारी मल्ले गुलाल मोहे मल्ले गुलाल मोहे आई होली आई रे आज कोई उनको भी भेजते संदेश रे राहत के दुल्हनिया जाने को परदेस रे हो पे रंग आई आई रे। हमने एक बात कही, सुनने वाले सभी दोस्तों को नमस्कार नमस्कार और होली की बहुत बहुत बहुत मुबारकबाद बधाइया बिल्कुल साहब आज जब यह कार्यक्रम आपके हाथ में पहुंच रहा है मतलब हम तो यही समझते हैं कि आपने जिस दिन हमने रिलीज किया आपने उसी दिन सुन लिया होगा तो साहब जब आज आप इसको सुन रहे होंगे तो तो उसके बाद बाद बस समझिए पलक झपकते ही होली आपके सामने होगी हाँ, बिल्कुल मतलब कार्यक्रम सुनने के बाद, उस दिन तो होली का जलेगी सो जाएंगे अगली सुबह उठेंगे होली की तैयारी करेंगे शाम को होली का दहन करेंगे और उसके बाद अगले दिन उठकर होली खेलेंगे ठीक है चलिए साहब तो मगर सवाल ये उठ रहा है कि आज होली के मौके पर आपको शुभकामनाएँ तो दे दी मगर क्या और भी कुछ कहा जा सकता है तो साहब आपको सच बताऊं, मुझे आज होली के मौके पर बहुत कुछ कहने को है आज देखिए इस समय तक आप सभी जान चुके होंगे या जान चुके हैं एक्चुअली कहना चाहिए कि पूरी दुनिया में कुछ हिस्से ऐसे हैं जो आग से जल रहे हैं होली की आग, नहीं। नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, की आग से नहीं नहीं सचमुच की आग से जल रहे हैं। है। है। देखिए साहब है। है पर भी जब युद्ध युद्ध होता है और अगर उस युद्ध में हमारे दरवाजे तक आग की लपट नहीं पहुंचती है या हमारे किसी अपने तक आग की लपट नहीं पहुंचती है तो हम उस युद्ध को बहुत दार्शनिक दृष्टि से देखते हैं हम उसमें स्ट्रेटेजी ढूंढते हैं उसमें बहुत सी चीजें खोज लेते हैं सिवा अपने आग से होली की शुरुआत भी आग से ही होती है ना होली होली दहन से आप हाँ, हाँ, हाँ। माइथोलॉजी कहानी बुराई, सब कुछ है अच्छाई अच्छाई की विजय बराबर सारी बातें सब क्या एक और बात सोच सकते हैं क्या पिछले साल में हमसे जो भी गलतियां हुई हैं वो कहते हैं ना साहब एक पंजाबी में शब्द है पत्थर डाल डाल डाल क्या बोलते मिट्टी मिट्टी सॉरी पत्थर डाल नहीं पत्थर डालने तो से तो, तो मुश्किल हो जाएगा चलिए साहब वो कहते हैं ना मिट्टी डाल तो साहब ये जो हम मेरे हिसाब से ये जो होली का मौका आता है ना इसमें जहां तक मैं जानता हूँ वहां पर होली में गले मिलने का चलन है होली के अवसर पर कम से कम बनारस में तो मैं यही जानता हूँ कि वहां पर चलन है कि गले मिलेंगे हाँ। तो सब गला मिलना मेरे हिसाब से तो बात सिर्फ इतनी है कि साल भर जिनका मुंह भी नहीं देखना चाहते थे आज उनसे गले मिल रहे हैं मगर ये गले मिलना सिर्फ होली के सुबह नहीं होता है इसकी शुरुआत पिछली शाम से हो जाती है है जिस समय के हम उस आग में अपने पिछले साल गुस्से को उठाकर डाल देते हैं गुस्सा है, देखिए मैं कुछ बुराई की बात नहीं कर रहा हूँ ना शरीर में उपटन लगा के वो जो छूटता है उसको उस अग्नि में डाला जाता है वो शरीर का उपटन और साथ ही मन का मैं जो हाँ, भी बिल्कुल सही कहा जो भी है है है उसको हाँ, उस कर मैं उसको अग्नि दे बुराई नहीं कह रहा हूं क्योंकि झगड़े के कारण होते हैं हर आदमी झगड़ा करता है, उसका अपना एक पक्ष होता है। तो अपने पक्ष के अनुसार वो कुछ करता या कहता या सुनता है तो साहब उसको अच्छा बुरा तो कहना गलत होगा मेरे हिसाब से उस दिन अगर शाम को हम उस आग में उस गुस्से को डाल दें तभी तो अगली सुबह गले मिल सकेंगे मगर जरूरी है कि वो बंदा सामने तो आवे भाई अगर वो सामने ही नहीं आया तो गले मिलने का अरमान ही रह जाए हाँ यहाँ पर साहब गले मिलने की बात पे आपको बता दो बहुत से लोगों से गले मिलने के अरमान और भी होते हैं अच्छा नहीं नहीं मैं देखिए आप तो मेरी बात का गलत अर्थ निकालने लगी सही अब चलिए आप जैसा बोलते हैं हम वही मान लेते हैं तो गले तो लगाना ही चाहते हैं और ये जो दूसरे व्यक्ति हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं इनके लिए कोई गुस्सा दिल में नहीं है इनको ऐसे ही गले लगा लेते हैं प्रेम से। अच्छा अब साहब यहाँ पर अपनी जो हमने कहा ना कि आग में डाल देंगे दरअसल सच बात यह है कि मनुष्य को भगवान ने एक अद्वितीय शक्ति दी है और वो है भूल जाने की तो क्या हम ये कोशिश करें कि हम भूल जाएं? मैं आपको सच बताऊं भूल जाना अपने आप में एक ऐसी प्रक्रिया है जो जब आप चाहते हैं तब नहीं होती है और जब आप नहीं चाहते हैं तो अपने आप हो जाती है अब आजकल तो बहुत चल रहा है ना साहब वो डिमेंशिया और क्या अल्जाइमर ये सब बीमारियां भी हो गई हैं और हम लोग अपनी चाबी रखकर भूल जाते हैं चश्मा रखकर भूल जाते हैं घड़ी रखकर भूल जाते हैं कहीं बाहर जाते समय जेब में फ़ोन रखना भूल जाते हैं तो साहब अक्सर इस तरह की बातें होती रहती हैं और आपको एक बार बताऊँ साहब भूल जाने में कुछ मदद हमको टेक्नोलॉजी भी कर रही है ये वो कैसे भाई? हाँ वो ऐसे कि अभी हम कहीं पढ़ रहे थे कि जिसमें ये लिखा था कि अगर आपको पास डेबिट कार्ड है और आप एटीएम से पैसा निकालने जा रहे हैं तो आपको अपना कार्ड अपने पास रखना पड़ेगा वो कहता है मान लीजिए कि आप अपना कार्ड भूल गए तो ये जो यूपीआई वाले पेमेंट्स है ना आप ए पर इन यू वाले पेमेंट्स यानी कि आपके हाथ में अगर फोन है तो आप उससे भी काम कर सकते हैं अरे तो हाँ साहब तो यानी कि अब एटीएम कार्ड घर पे भूल जाना एक सुविधा है भूल जाइए <laughs> खैर साहब तो तो मैं तो ये समझता हूं कि होली एक जानबूझकर भूल जाने का भी अवसर है हाँ भाई भूल जाए ना बुरी अच्छी चीजें भूल भूल याद रहेंगी उसके बाद मुझको लगता है की देखिये जैसे बहुत से त्योहार होते है ना दिवाली, उसको हम क्या बोलते हैं दीपों का त्योहार यानी कि उसमें क्या बनती है दीप माला।, माला मतलब ऑर्डरली तरीके से रखे hmm. जाते हैं हैं का एक क्रम है उसमें रखते राखी उसमें क्या होता है भाई बहन की रक्षा उसमें भी एक क्रम है कि यानी भाई के हाथ में भाई के हाथ में ही राखी बनती है ना <ton RDgio> <tunelled> <lamid> भाई के हाथ में राखी बांधी जाएगी भाई दूज उसमें तिलक लगाया जाएगा यानी कि सब कुछ बहुत नियम कानून ऑर्डरलीनेस से होगा होली एक ऐसा त्योहार है जहां पर ऑर्डरलीनेस किनारे हो जाती है। जाते <laughs> तो मतलब ना उसको यानी कि आप जो, जो भी करेंगे एग्जैक्टली exactly. हाँ। आप हाथ उठा उठा कर नाचें वो भी होली होगी बिल्कुल और यानी कि जो कुछ भी बेढब है होली वो सब है तो साहब होली एक ऐसा मौका है जहां आप न सिर्फ भूल सकते हैं दूसरों को बल्कि आप खुद के ऑर्डरलीनेस को भी भूल सकते हैं है नहीं बिल्कुल, बिल्कुल. खुद के अच्छा और खुद का ऑर्डरलीनेस भूलना एक बड़ा अजीबो गरीब बात है क्यों? आपको एक बात और बताए हाँ? देखिये अभी मैं आगे और होली की बात करूंगा मगर एक होली की शाम की बात करता हूं हाँ होली की दोपहर जब आती है ना आपने तब सड़कें देखी कैसी होती हैं कैसी होती है सोनसान हाँ। होली के होली की दोपहर यानी कि होली खेलने के बाद, के बाद जो सड़कों की हालत होती है वो क्या होता है ऐसा लगता है जैसे तूफान तूफान आने आने के के पहले वाली नहीं। आने के बाद वाली नहीं, बाद शांति शांति हुई है। है तो साहब ये जो है न, ये जो ना, एक एक तरह का, एक तरह का का लौटना है यानी रिवर्सल है उस डिसनेस को ऑर्डरलीनेस में कन्वर्ट करने के लिए यानी कि आप एक पहले तो आप कुछ भूल गए अपने आप को आपने अपने आप को मतलब बेढप बना लिया बेढंगा कर लिया रंग और उसके बाद शाम को आपको मौका दिया गया कि भाई साहब चुप हो जाइए साइलेंस देखिए यानी कि वो एक मौका है जहां पर के खुद के बारे में लोगों के बारे में किसी के बारे में भी आपको सोचने का वक्त दिया जाता है वो साइलेंस जो है वो हमें अगले दिन के ऑर्डरलीनेस की तरफ ले जाती है। लेकिन शाम को तो सब लोग एक के घर मिलने हाँ, जाते, जाते हैं। मैं अभी, exactly, तब लोग बाकायदा मैं फिर वही बनारस की ही बात कर रहा हूँ शाम के समय जब दूसरों के घर जाते हैं मिलने के लिए या कुछ तो होता क्या है कि उस दिन बाकायदा पैर छूकर हाँ, बड़ों, से बड़ों आशीर्वाद को आशीर्वाद लिया जाता है और और यदि उनको गुलाल लगाते लगाते भी हैं हैं तो सम्मान के साथ पैरों में लगाते और और जो जैसे जो जैसे उजड़ता <laughs> उजड़ता सही शब्द है क्या शब्द है। जो उजड़ता दिन में रहती है यानी सुबह रहती है वो उजड़ता शाम तक समाप्त हो चुकी होती है तो साहब भूलना Disorderliness back to orderliness ये हाँ, ये हो गया अब एक इसमें नया एंगल भी है मेरे हिसाब से ये जो हम लोग अपने चेहरों पर वो लगाते ना गुलाल रंग आजकल आजकल तो तो बहुत मतलब तो कोई अपने रंग तो आपको लगाता ही नहीं है मगर ये होता है भाई आप ही का गुलाल लेके आपके ऊपर लगा दिया नहीं, जाता अपना है रंग लगाते हैं। भाई क्या पता नहीं साहब हम तो यही बता रहे हैं हमने साहब एक बार हम साल पहले की बात है बनारस में होली के दिन जा रहे थे तो कोई बच्चा रंग डालने लगा हम खड़े हो गए तो बड़े भाई ने रोक दिया हाँ। अबे ये अपने नहीं है इनपे रंग मत डालो हाँ। अच्छा यानी कि रंग भी अपनों पे डालना है ओहो। रंग भी दूसरों पे नहीं डालना है यानी की भाई वेस्ट बोले इनपे पानी डाल दो तो ठीक है साहब चलिए पानी डाल दो हम ये साहब कि ये जो रंग लगते हैं ना चेहरे पर रंग है वार्निश है काला पेंट है जो भी मतलब आप समझ लीजिए कि जो लग रहा है है है एक चेहरे पे चेहरे पे पे चेहरा ठीक है। है। देखिए हम सभी लोग अपनी अपनी जिंदगी में अपने अपने चेहरे पर कोई ना कोई मास्क लगाए रहते हैं मैं इसमें एक बात आपसे बोलूं। बोलिए। देखिए क्या होता है कि हम आदमी अपनी जिंदगी में बहुत सी भूमिकाएं निभाता है बिल्कुल। और हर भूमिका निभाने का उसका एक एक, एक तरीका होता है यानी जिस समय वो बच्चे को डांट रहा होता है उस समय उसे अपने चेहरे पर कुछ और भाव रखने होते हैं और जब बच्चे को प्यार कर रहा होता है उस वक्त उसके चेहरे पर कुछ और भाव होते हैं तो कभी कभी होता यह है कि एक ही एक ही मोमेंट पर कुर्सी पर एक तरफ उसको एक भाव दिखाना पड़ता है और दूसरी तरफ दूसरा भाव यानी कि उसके चेहरे पर जो मोलमे चढ़ते हैं ना वो इतनी तेजी से चढ़ते उतरते रहते हैं कि उनके पीछे असली आदमी कौन है वो तो खो जाता है। वो तो पता नहीं चलता अब देखिए जब मैं कह रहा हूं असली आदमी कौन है तो सवाल यह है कि असली किसके लिए आपके लिए असली आपके लिए असली तो वही है जो आपसे उसका संबंध है बिल्कुल। दूसरे के लिए असली वो है जो उसके साथ संबंध है यानी कि पत्नी के लिए पति असली है मगर बहन के लिए भाई असली है मगर अब सवाल यह है कि उस आदमी से पूछा जाए कि भाई तू क्या है यानी अगर मुझसे आप पूछिए कि भाई साहब आप अपने बारे में बताइए मैं तो घबरा जाऊंगा भाई साहब अरे आप और घबराना हाँ ये तो क्योंकि सच बात यह है कि मैं अपने बारे में किसी को भी बताने में बहुत हिचकिचाता हूँ क्योंकि मुझे एक तरह का थ्रेट होता है डर होता है की? वो इसलिए कि ना? इसके दिमाग में मेरी क्या छवि होगी और अगर मैंने उसको बता दिया कि असल में मैं ये हूं हुँ. तो पता नहीं उसकी मेरी छवि के साथ वो क्या कर बैठे हुँ. जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि लोग कहते हैं सब प्राण जब पर्दे पर आते थे फिल्म स्टार प्राण की बात कर ओ, रहा हूं जब वो पर्दे पर आते लोग थे तो हाँ डर के कांपने लगते थे नहीं। और वहीं पर कहा ये जाता है कि साहब प्राण वास्तव में बड़े अच्छे आदमी थे अब सवाल यह है कि प्राण अच्छे थे यह कौन जानता है प्राण बुरे थे यह लोगों ने पर्दे पर उनको देखा अब सवाल यह है कि प्राण साहब से पूछा जाए कि भाई साहब आप बताइए कि आप अच्छे थे या बुरे थे तो मुझे लगता है कि वही शायद इस बात का सही जवाब दे पाएंगे अरे वो अपनी तारीफ खुद कैसे करेंगे हाँ ये भी एक बात है मगर सवाल तारीफ का नहीं है सवाल असलियत को पहचानने का है मेरे हिसाब से अच्छा तो अब ये जो जब हमारे चेहरे पर रंग लग जाते हैं ना तो आपको सच बताऊं मजा क्या आता है मजा ये आता है कि आप जो अलग-अलग चेहरे बना के लोगों को दिखा रहे हैं ना वो दिखना बंद हो जाते हैं हाँ। अब सिर्फ एक रंगीन चेहरा दिखाई पड़ता है आपने मुझे लगता है कि सभी ने सुना होगा ये बात कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि भाई बहन से बहन भाई से पत्नी पति से कहती है भैया मुंह धोके आओ तुम्हें पहचान तो ले कौन हो जो घर में आ रहे हो बच्चों से तो अक्सर ये कहा जाता है भाई आप आप किसके बच्चे हैं हैं ये ये ये ये पहले हमें पता लगने दीजिए अपना आइए तो अब सवाल ये है कि जो जो चेहरे पर जो मास्क लगते ना मेरे हिसाब से ये मास्क लगने बहुत जरूरी है यानी कम से कम एक सुबह तो ऐसी हो जबकि उस व्यक्ति को अपने चेहरे पर किसी किस्म का मुलम्मा न चढ़ाना हो ये एक तरह की आजादी होगी हाँ, बिल्कुल और ये आजादी उसे ये बताएगी कि भाई तू जो कर रहा है ना उसके अलग भी तेरा कुछ वजूद है, ठीक है अच्छा अब एक बात आपसे और कहू कि कभी कभी लगता है कि होली इसलिए आती है कि वो हमें बता सके कि भाई साहब ये जो जिंदगी की एक रास्ता है ना यानी कि आप जो काम हर रोज कर रहे हैं वही करते रहेंगे वही पूजा पाठ धर्म कर्म किताब पढ़ना कहानी पढ़ना बच्चों को डांटना दफ्तर जाना ये सब इस मोनोटोनिक को तोड़ना ये तो हर त्योहार करता, तो करता है मगर होली इसमें इसलिए करती है क्योंकि होली में आपको कोई नियम नहीं आप कैसे करेंगे ये आपके ऊपर है होली में आप उछल उचृल हो सकते हैं चंचल हो सकते हैं नाच गा सकते हैं आपकी पूरी आजादी है। पूरी स्वतंत्रता पूरी है। आजादी है। और एक और बात कहूँ होली में एक जो और सबसे बढ़िया बात आती है वो ये आती है कि आपको ये जो आजादी मिलती है न इसको लोग बुरा नहीं मानते नहीं नहीं नहीं वो आपका इंटेंशन भी तो अच्छा है नहीं देखिए साहब इंटेंशन हर्ट नहीं कर रहे हैं नहीं, ना नहीं, फिजिकली नहीं, नहीं, ना कुछ और आप खेल रहे हैं और बस नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं यहाँ पर हम आपको ये बता दें कि होली का मौका ऐसा होता है जब आप लोगों को गाली भी दे सकते हैं अरे होली में तो टाइटल्स दी जाती थी ना हाँ तो साहब क्या होता है कभी कभी तो वो दुश्मनी वाली गालियाँ जो है ना वो भी होली के मौके पर निकाल दी जाती हैं पहले टाइटल्स दी जाती थी ना हाँ हाँ बिल्कुल साहब हमें भी याद है कि हमको एक होली में टाइटल मिली थी जरूरत है जरूरत है श्रीमती जी की यानी कि उस साल हमारी शादी होने वाली थी एक श्रीमती की कलावती की सेवा एग्जैक्टली exactly. अब साहब वो, वो तो का, का, का, गाना गाना ही रह गया हम यही कह सकते हैं ओ हो इंसिडेंटली uh, आप लोग को बता दें साहब आज जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं ना ये हमारी विवाह की वर्षगांठ का दिन है अरे हैप्पी एनिवर्सरी जी है uh, बिल्कुल सही बात साहब थैंक यू वेरी मच आपको भी हार्दिक शुभकामनाएं हाँ। बधाई हो आपको थेंक यू, थेंक यू, और मतलब ये एक ऐसा मौका है जबकि हम लोग एक दूसरे को बधाई दे सकते हैं और हम लोग कह सकते हैं है। भगवान अच्छा आपका भाग्य अच्छा बनाए रखे थैंक यू थैंक यू वेरी गुड और सेम टू यू थैंक यू तो, तो चलिए साहब तो अच्छा अभी हम आज का एपिसोड यहीं पर बंद करेंगे मगर उससे पहले हम एक बात आपको बता दें कि हमने पिछले हफ्तों में कुछ गाने नहीं भेजे थे पिछले हफ्ते नहीं भेजा था उसके पहले भेजा था उसके पिछले हफ्ते में भेजा था जिसकी बात हम कर चुके हैं तो इस हफ्ते हम आपको फिर एक गाना गाना मतलब एक संगीत की धुन सुनवा रहे हैं हाँ। और चूंकि ये गाना बहुत ही मशहूर है इसलिए यह धुन भी बहुत छोटी है सुनिए और अगर पहचान सके तो पहचानिए पहचान लेंगे यार ये बहुत ही बहुत सचमुच में बहुत मशहूर फिल्म और बहुत अच्छा गाना बड़ा चलता हुआ गाना ठीक है साहब तो ये रहा गाना और बस इसके साथ ही, ही हम आज का ये एपिसोड यहीं बंद करेंगे और आपसे अगले हफ्ते फिर मिलेंगे कुछ और नई बातों को लेकर जिसमें हमें लगता है कि तब तक ये लड़ाई झगड़ा युद्ध समाप्त हो चुका होगा हाँ। और हम लोग इसका विश्लेषण करने की कुछ चर्चा कर सकेंगे तब तक के लिए नमस्कार आपका आभारी हूँ कि आपने समय दिया है उसके लिए आपको धन्यवाद होली बहुत बहुत मुबारक हो सभी को धन्यवाद नमस्कार प्यार से गले मिलो भेदभाव छोड़ दो लोक लाज की दीवार आज सनम तोड़ दो हो रहे दामन ना कोई खाली